ब्लॉक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में, में, में प्रस्तुत है मैनेजमेंट गुरु एंड रघु रामन ऐसी जीने की कला हम में से कितने ही लोगों ने सब्जियों को नाली के पानी से धोते हुए और खेतों में नाली के पानी से सिंचाई होते देखा है यही पत्तेदार सब्जियाँ हमारे किचन तक पहुँचती है हम शहर वासियों का इस तरह के दृश्यों से महीने में एकाद बार तो सामना हो ही जाता है लेकिन इसे ठीक करने के लिए हमने क्या किया या हम क्या कर पाते हैं कुछ भी नहीं कुछ समय बाद हम यह दृश्य भूल जाते हैं कर्नाटक में 10 साल पहले एस मधुसूदन और उनकी पत्नी एक गांव में गए थे उन्होंने ऐसा ही नज़ारा देखा कि नाली के पानी से गाजरों को धोया जा रहा है इसी गंदे पानी से गाजर के खेत में सिंचाई भी हो रही है उन्हें यह देखकर धक्का लगा कि किस तरह गंदे नाले के पानी का इस्तेमाल सब्जियों और फलों को उगाने के लिए किया जा रहा है लेकिन अधिकतर लोगों की तरह उन्होंने भी कुछ नहीं किया वापस लौटकर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में व्यस्त हो गए किंतु पाँच साल पहले, पहले जब, जब उनकी सेहत बिगड़ने लगी और, और अपना, अपना मौजूदा काम, काम करने में दिक्कत करने महसूस होने लगी, लगी। तो एक, एक बार, बार फिर, फिर मधुसूदन यह सोचने पर, पर मजबूर, मजबूर हो गए कि अब आगे जीवन में क्या करना है वे सोचने लगे कि क्या दूसरी पारी शुरू की जा सकती है कई मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कंपनियों में प्रमुख रहे इक्यावन साल के मधुसूदन गंभीरता से सोचने लगे कि क्या कारण है कि उनकी सेहत खराब हो रही है सोचने लगे कि उन चीजों को नियंत्रण में लेना होगा जो उनके और परिवार के शरीर में जाती है सांस से लेकर भोजन तक बेंगलुरु में 1200 वर्ग किलोमीटर के प्लॉट पर उन्होंने सब्जियां उगानी शुरू की हालांकि उन्हें इसका कोई अनुभव नहीं था क्योंकि अब तक तो वे सिर्फ बिजनेस ही करते आए थे। लेकिन धीरे धीरे और कुछ पैसों का नुकसान उठाकर उन्होंने सीख लिया कि किस तरह से खेती के लिए जमीन तैयार की जाती है बीज रूपी जाते रूपी हैं और, और फलों फलो तथा, तथा सब्जियों की खेती की जाती है आज तमिलनाडु और, और कर्नाटक में उनकी 180 एक एकड़ में ऑर्गेनिक फॉर्म है यहाँ वे पालक से लेकर नारियल और फूलगोभी तक उगाते हैं उनका पद है चीफ फार्मर और कंपनी का नाम है बैक टू बेसिक्स अपने वर्किंग लाइफ में 360 डिग्री का यह परिवर्तन उन्हें काफी फायदेमंद साबित हो रहा है और इसकी शुरुआत हुई थी सेहत खराब होने से हो रही तकलीफ से। अब हम आपको मिलवाते हैं एक और किरदार से। सतावन साल की उम्र में वे विद्यानाथन कॉगडीजेंट के एक वैश्विक कार्यक्रम के प्रमुख थे कई सालों से यहाँ काम कर रहे थे हालाँकि रिटायरमेंट को तो लेकर उन्हें कई तरह के डर थे लेकिन इस बारे में गंभीरता से कुछ सोचा नहीं था एक दिन नवनियुक्त महिला कर्मचारी के पिता से मिलकर उन्हें नई राह मिली महिला के पिता चेन्नई स्थित ऑफिस में बेटी को मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पर रखने के लिए धन्यवाद देने आए आए उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने ग्रामीण और गरीब परिवेश की कहानी बताई कि कैसे एक एक मुश्किल का सामना कर उन्होंने बेटी को पढ़ाया इस बातचीत ने उन पर गहरा असर डाला घटना से विद्यानाथन को ग्रामीण क्षेत्र में सभी के लिए शिक्षा मुहैया करवाने की प्रेरणा मिली और इस तरह क्लासले नॉलेज प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत हुई इसका काम है सोशल लर्निंग नेटवर्क के माध्यम से भारत भर में कंपनियों कॉलेजों छात्रों की शिक्षा और रोजगार की गुणवत्ता में सुधार करना क्लासली ने छात्रों को ग्लोबल संसाधन और वॉल्टियर विशेषज्ञों की सुविधा दी है ताकि छात्रों का संपूर्ण विकास हो सके यहां बात सिर्फ मधुसूदन और विद्यानाथन की नहीं है जो पचास की उम्र के बाद इस तरह अपने काम को नया रूप और विस्तार दे रहे हैं उन्हीं की तरह कई लोग ऐसा कर रहे है जोखिम की चिंता के बिना भरोसा की छेज ये लोग सफलता पूर्वक अपनी दूसरी पारी खेल रहे हैं। फंडा यह है कि रिटायरमेंट के बाद के जीवन से घबराने की जरूरत नहीं है जीवन में नई पारी आसानी से शुरू की जा सकती है और इसके लिए अपने वर्तमान जॉब के अनुभव का पूरा लाभ लीजिए तो ये थी मैनेजमेंट गुरु एन रघु की जीने की कला। कलाचक स्वर भारतीय